अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के चतुर्थ मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है पंचम मंत्र का विचार प्रारंभ होना है पंचम मंत्र के अवतरण भाष्य में भास्कर भगवान ने कहा कि पंचम मंत्र से कोई अपूर्व अर्थ नहीं बताया जा रहा है पूर्व में उक्त जो ब्रह्म है उसी का पुनः कथन हो रहा है तो पूर्व में उक्त अर्थ का ही पुनः कथन क्यों हो रहा है तो पुरोक्त ब्रह्म दुर्विज्ञ है दुर्लक्ष है कठिनाई से जाना जाता है उसे जानना सरल नहीं है और वो जो दुर्विज्ञ ब्रह्म वह कैसे सुविज्ञे बने प्रत्येक जिज्ञासु को यह श्रुति का अभिप्राय है इसलिए कोई जिज्ञासु किसी शब्द से उस शब्दातीत ब्रह्म को लक्षित कर लेता है तो अन्य जिज्ञासु अन्य शब्दांतर से लक्षित कर पाता है इसलिए अलग अलग संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले साधकों को अलग अलग शब्द प्रयोग तथा दृष्टांत से प्रक्रिया से श्रुति बताना चाहती हैं एक ही वस्तु को जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ये इसलिए पुनरुक्ति नहीं होगी ये भाष्कर भगवान ने अक्षर सेव दुर्लक्षचन सुलक्षणार्थम तो अक्षर सेव सुलक्षणार्थम अक्षर से वह पुनः पुनर्वचन बार बार अक्षर शब्दित ब्रह्म का ही कथन श्रुति कर रही है क्योंकि ब्रह्म शब्दातीत है उसे शब्द के माध्यम से ही परिलक्षित करना है तो इसलिए अनेकों प्रकार से शब्दांतर से श्रुति कह रही है तो पुनरुक्ति की शंका नहीं हो सकती अब पंचम मंत्र का उच्चारण कर ले पृथ्वी चातरिक्षम ो त मन स्राण्च तमेक जानथ आत्मा अन्या वाचो विमुंच थमशेतु तो यहाँ पर सर्वाधिष्ठान के रूप में ब्रह्म को बता करके अक्षर को बता करके उस सर्वाधिष्ठान अक्षर का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त करें यह जिज्ञासु को श्रुति प्रेरणा दे रही है आत्मा द्रष्टव्य जैसे मैत्री को याज्ञवल के जी ने कहा तुम अमृतत्व कामा हो यानी मोक्ष चाहती हो तो मोक्ष का साधन है आत्मदर्शन तो आद, आत्मदर्शन प्राप्त करो मुक्त हो जाओगी ऐसे यहाँ पर शिष्यों को आचार्य कह रहे हैं कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त करो वही अमृतत्व का साधन है ये कहा जा रहा है तो इस मंत्र के पूर्वार्ध में ब्रह्म में सर्वाधिष्ठानत्व तो बताया जा रहा पहले जो इस मुंडक के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के द्वारा बताया गया दिव्य ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि है वो हैं पुरुष, उसे यस्म द्यो पृथ्वी चांतरिक्षम इस वाक्यस्थ यश्मिन इस सर्वनाम से ग्रहण करना है दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्र में स्वयं प्रकाश प्रकाशादि के रूप में प्रसिद्ध जो पुरुष है वो है यश्विन शब्द से ग्राह्य और वो कैसा आ, क्या है तो सप्तमी बता रही है उसमें आश्रयत्व अधिकरण तो अधिकरण तो है यत शब्द से तो उस दिव्य हमूर्त पुरुष को लिया और सप्तमी ने बताया कि वह अधिष्ठान है तो यशविन यानी जो अधिष्ठान है किसका अधिष्ठान है उसमें जो जो अध्यस्त हैं उनका रज्जु अधिष्ठान है रज्जु में अध्यस्त यानी भ्रांति से प्रतियमान सर्पादी का अधिष्ठान है जैसे रस्सी ऐसे अधिष्ठान है ब्रह्म दिव्य पुरुष किसका जो जो उसमें अध्यस्त है तो कौन कौन अध्यस्त है तो अध्यस्तों को बताया जा रहा है हो। दियु लोक दिवलोकोह है, है। दिवलोक ब्रह्मलोक यानी स्वह, जनह तपह, मह सत्य ये जो बताए गए हैं पांच, सो से लेकर के सत्य तक उनको यहाँ पर द्यो शब्द से लेना और पृथ्वी शब्द से भूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष शब्द से भूव तो भूर भूर्भुव स्व मह जनह तपह सत्य ये सात लोक है ना तो दीव कहने से अंतरिक्ष से ऊपर वाले पांचों लिए गए तो ये भूर भूर्भुअ स्वह को स्व कहने से द्यूलोक आएगा फिर तो ये त्रिलोकी में पूरा संसार आ जाता है तो द्यूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक भूर भूर्भुअ स्वह ये क्या है तो अध्यस्त है इनका अधिष्ठानत्व तो जिसमें है और ये तो हो गया एक प्रकार से अधिभूत और अधिलोकात्मक जगत अधिदैवात्मक जगत ये देव पृथ्वी अंतरिक्ष शब्द से अधिभूत और अधिदैवात्मक जगत को लेना और अध्यात्म तो अध्यात्म में भी उपाधिभूत जो मन है अकेला मन ही नहीं सर्व ही प्राणी सह मन यस्मिन ओतम ओतम का अर्थ होता है कल्पितम अध्यस्तम ओतम का है अध्यस्त तो ये देव ओता ऐसा लगाना ओता यानि जब देव स्त्रीलिंग है तो ओतम का लिंग परिवर्तन करके ओता ऐसा लगाना पृथ्वी ओता और यस्मिन अंतरिक्षम ओतम और ये प्राण सह मनह ओतम का अर्थ होगा समस्त इंद्रियों सहित प्राण मन जिसमें अध्यस्त है उन्हें कहा गया उसे कहा गया स्मिन शब्द से वो है कौन तो तम शब्दसे से ग्राह्य य नित्य संबंध होता है न तो जो तृतीय पाद है पूर्वाध पूर्वाध में तो अधिष्ठान तथा अध्यस्त जगत ये दो पदार्थ बताए इसमें से जिज्ञासों के जानने योग्य कौन है तो जिज्ञासु के जानने योग्य हैं इनमें अधिष्ठान उसे यशविन शब्द से लिया था उसी को उत्तरार्ध में जो पहला शब्द है तम उससे लेना अध्यस्त को तो ज्ञान ही रहा है अध्यस्त जो ये द्यूलोक से लेकर के अध्यात्म में समस्त इंद्रियों सहित मन ये सब प्रत्यक्ष या अनुमानादि प्रमाणों से अनुभव में आ ही रहे हैं इनका तो ज्ञान हो ही रहा है इसलिए इनको कहा जाएगा ये श्रुति इनको जानने के लिए नहीं कहेगी जिनको स्वभावत ही जान रहा है लेकिन संसार का ही अनुभव हो रहा है संसारित्व के ही अपने जो चाहिए अमृत अमृतत्व नहीं मिल रहा है तो अमृत अमृतत्व के प्राप्ति के साधन के रूप में ये जो अध्यस्त मनादी हैं इनको जानने के लिए श्रुति प्रेरित नहीं करेगी इसलिए पूर्वार्ध में यत शब्द से इन अध्यस्तों का ग्रहण नहीं है सप्तम यथ है ना वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा और प्रकृत है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्रस्थ स्वयं प्रकाश पुरुष पूर्ण वस्तु उसी का परामर्शक है तम शब्द तो तम का अर्थ निकलेगा शब्द जिसे सर्वाधिष्ठान कह रहा है वह ये तम का अर्थ निकलेगा तम जानी तो का अर्थ निकलेगा उसे जानो जानी थका अर्थ है उसको जानो तम जानी थे यानी किसको जानो तो जो सर्वाधिष्ठान है ये शब्द जिसको सर्वाधिष्ठान कहता है उसे जानो वो अधिष्ठान कितने हैं तो ये एक वचन है इसलिए वो एक ही है अद्वितीय है इसे दिखाने के लिए एकम पद है विशेषण का तो तम का अर्थ है सर्वाधिष्ठानम और वो अनेक नहीं एक है अद्वितीय है उसकी तरह सत्ता वाला न तो कोई दूसरा विजातीय है जैसे सांख्यों के यहाँ प्रधान हैं और न तो सजातीय हैं तो सांख्यों के यहाँ पुरुष चेतन हैं असंग हैं अनेक हैं तो सांख्यों के पुरुष के तो सजातीय भी और विजातीय भी पुरुष की सत्ता के तरह स्वतंत्र सत्ता वाले विद्यमान हैं विजातीय है प्रकृति यानी सांख्यों का प्रधान सांख्यों के यहाँ और आत्माएं भी उनके यहाँ अनेक हैं इसलिए सांख्य का पुरुष एक नहीं है अद्वितीय नहीं है अद्वितीय कहा जाता है सजातीय विजातीय भेद रहित तो सजातीय विजातीय भेद रहित हैं वेदांत का पुरुष उसके समान भी दूसरा कोई सत्ता वाला नहीं है तो उसके उससे विलक्षण भी उसके समान सत्ता वाला नहीं है एक ही है ब्रह्मा इसलिए वो अद्वितीय हैं सर्वाश्रय उसे जानो तो उसे कैसा जानना है स्वयं प्रमाता बन कर के और उसको प्रमेय बना करके अपने दृश्य के रूप में जानना है तो कहा ऐसा नहीं जानो आत्मान तो तमेव एकम जानी थ आत्मान तो आत्मा का अर्थ है प्रत्यक्ष स्वरूपम जो प्रमाता का भी अंतर्यामी है यानी साक्षी हैं वो तुम्हारा भी प्रत्येगात्मा है प्रत्येक स्वरूप है और अन्य सभी प्राणी मात्र का भी प्रत्येगात्मा है जो वो एक ही है ना इसलिए हमारी प्रत्येगात्मा अलग और बाकियों की प्रत्येगात्मा अलग ऐसा नहीं है अभी तु ये सब एक है सबकी प्रत्येगात्मा एक है एको देव सर्वभूते सुगूढ़ तो उसके अनुसार तो तमेव एकम आत्मान जानथ जानथ का ये वैदिक प्रयोग है जानथ लोक में होगा जानीत जानीत तो हे शिष्या हे जिज्ञासव ऐसा संबोधन करके आचार्य कह रहे हैं कि अद्वितीय सर्वाधिष्ठान दिव्य पुरुष का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त करो उसे आत्मरूप से जानो मैं के रूप में जानो कि वो सर्वाधिष्ठान कोई मेरे से अलग नहीं मैं ही हूं ऐसा और अन्य वाचो तो अन्य शब्द से लेना है ये तो हो गई सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ इसे तो कहा जाएगा पराविद्या इस वृत्ति को और यह वृत्ति जिन शब्दों से उत्पन्न होती है वह भी गौणी वृत्ति से माना जाएगा पराविद्या ही। उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ तो है अहम ब्रह्मास्मी यह साक्षात्कारात्मिका वृत्ति पराविद्या शब्द का मुख्यार्थ वो है जो अंगिरा ने दो विद्याएं बताई और यह पराविद्या विद्या यानी अहम ब्रह्मास्मी इत्या करक साक्षात्कार का साधन भूत जो वेद भाग ज्ञानकांड उपनिषद वेदांत इन्हें भी कहा जाता है गौण रूप से पराविद्या का साधन होने से पराविद्या और अन्य शब्द का अर्थ होता वाचह का, का विशेषण है अन्य अन्य का अर्थ होता है भिन्ना भिन्ना का अर्थ है जिसमें भेद है भेद का होता है अनुन्याभाव और अभाव का हुआ करता है एक प्रतियोगी तो किसका भेद तो पराविद्या का भेद तो पराविद्या का भेद, तो पराविद्या का भेद जिस वा, वाक में है वाक्य अर्थ है शब्द राशि वो है कर्मकांड जिसे अपरा विद्या कहा ऋग्वेद आदि ये है यहाँ पर अन्य वाक पराविद्या से भिन्न वेद भाग, वेदभाग हाँ। वो है अन्यवाक जिसमें ब्रह्मात्म भेद का ही प्रतिपादन है अद्वैत का प्रतिपादन नहीं है वे सब अन्यवाक हैं और यहाँ पर प्रकरण में प्रस्तुत हैं अपरा विद्या अन्यावाक शब्द से इसलिए अन्यवाक का अर्थ निकला अपरा विद्या वह संसार का साधन है इसलिए संसारातीत तो जो अमृतत्व हैं मोक्ष हैं इसे तुम प्राप्त करना चाहते हो तो मुमुक्षुओं को जिज्ञासुओं को आचार्य कह रहे हैं कि संसार के साधन की प्रकाशक अपरा विद्या को विमुंच छोड़ दो और सर्वतोभावे न अपना लोग ज्ञान कांड को उपनिषदों को तो आसुपते रामृत्य कालम नेद वेदांत चिंतया के अनुसार वेदांत अर्थ का ही श्रवण मनन निधि करो तो अन्यवाच विमुन तो भाष्य में अन्यावाक है अपरा विद्या उनका तथा तो उनके द्वारा प्रकाशित जो साध्य साधनात्मक संसार है उसका विमुन च का अर्थ है परित्याग करो उसका परित्याग है उसे न चाहना यानी उससे वैराग्य ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि अमृतस्य से एष सेतु तो ये यानी आत्म साक्षात्कार ये जो ब्रह्म विद्या है जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार उसे एष शब्द से लेना यही अमृत का अमृत ये भाव प्रधान निर्देश होने से अर्थ लेना मोक्ष अमृतत्व अमृत का से सेतु का अर्थ है सेतु के तरह सेतु सेतु जैसे इस पार में नदी के जो विद्यमान हैं उसे उस पार पहुँच पहुँचने में साधन बन जाता है पुल पर सेतु पर चल करके उस पार पहुंचा जा सकता है शेतु बंध में रामेश्वर में इस पार थे समुद्र के भगवान राम तो सेतु बना करके उस पार पहुंच गए लंका में हाँ तो वो जो बीच वाली नदियां हैं या समुद्र हैं उन्हें तैर करके पार करना या चल करके पार करना संभव न हो अन्य कोई साधन न हो तो पुल वो साधन बन जाता है इसलिए सेतु है उस पार के प्राप्ति का साधन तो एक है भवसागर और मोक्ष है भवसागर का दूसरा पार भावसागर हैं अविद्या तथा आविद्यक द्वैत ये भाव सागर हैं और अद्वैत हैं इस भावसागर का दूसरा पार वो है विद्या विद्यावस्था और वो दूसरा पार यानि अद्वैत की उपलब्धि प्राप्ति वही मोक्ष है, अद्वैती मोक्ष है, अमृतत्व है, और उसकी प्राप्ति का साधन उसकी प्राप्ति है अज्ञान की निवृत्ति और उसका साधन है यह येश शब्द से ग्राह्य जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार आत्मज्ञान जिस कारण से आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है और आप लोग मुमुक्षु हैं आचार्य शिष्यों को कह रहे हैं कि यदि आप मुमुक्षु हैं तो अपनी मुमुक्षा की शांति के लिए मुमुक्षा है मोक्ष की इच्छा वह शांत कब होगी उसका जो विषय है मोक्ष वह प्राप्त हो जाए तब कोई भी इच्छा शांत होती है जिस विषय इच्छा है वह विषय प्राप्त होने पर इस इच्छा शांत हो जाती है तो मुमुक्षा शांत होगी मोक्ष प्राप्त होने पर और मोक्ष प्राप्ति का साधन मात्र एष एश अमृत अमृत सेतु ये ब्रह्मात्म साक्षात्कार ही अमृतत्व का सेतु के तरह सेतु है यानी प्रापक है जिस कारण से उस कारण से अन्य वाक परित्याग पूर्वक सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करो ऐसा ये अमृत से सेतु यह वाक्य बता रहा है हेतु अन्य परित्याग पूर्वक जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्ति में ही प्रवृत्त होना है इसके लिए हेतु बताया अमृतस्य अमृत सेतु इस वाक्य ने कि जिस फल की आप लोगों को चाह है उस फल का प्रापक यही है सर्वाधिष्ठान का आत्म रूप से ज्ञान ही इसलिए वही प्राप्त करो ये यह यहाँ पर कहा जा रहा है भाष्य को देखिए इसमिन अक्षरे पुरुषे द्योहो यानि द्योहो पृथ्वी च ओतम यानी समर्पितम समर्पितम का अर्थ है आश्रितम कल्पितम तो जिस अक्षर पुरुष में द्यूलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्षलोक ओत हैं यानी अध्यस्त हैं परिकल्पित हैं समर्पित हैं और मनसच सह प्राणी प्राणे का अर्थ कर दिया कर्ण कर्ण यानी इंद्रिया अन्य ही तो बाकी जो बाह्य इंद्रिया हैं उन सब बाह्य इंद्रियों के साथ मन भी यस्मिन यतम यानी कल्पित तमेव इसमें तम का अर्थ करते हैं सर्वाश्रय ये शब्द से जिसको लिया गया उसी को तम शब्द से लेना है ना तो इसलिए तम का अर्थ कर दिया सर्वाश्रय यद्यूलोकादि सारे संसार का जो आश्रय है अधिष्ठान है वो कई आश्रय होंगे तो कहते कई नहीं है एक ही है इसलिए मूल में है एकम उसका अर्थ करते हैं अद्वितीयम द्वितीयम का अर्थ है सजातीय विजातीय समान सत्ताक वस्तु और समान सत्ताक सजातीय विजातीय के विजातीय से रहित जो हैं उसे कहा जाता है अद्वितीय तो ये जो पुरु अक्षर पुरुष हैं इसके समान सत्ता वाला न कोई सजातीय है न कोई विजातीय है ये एकम शब्द बता रहा इसलिए उसका अर्थ कर दिया अद्वितीय और जानथ का अर्थ करते जानी तकार होना चाहिए जानी हे शिष्या तो हे शिष्यों उसी एक को जानो जो सर्वाधिष्ठान है उस एक सर्वाधिष्ठान एक का अद्वितीय का ज्ञान प्राप्त करो तो किस रूप में ज्ञान प्राप्त करना है तो आत्म रूप से इसलिए आत्मानम जानी थके बाद में आत्मानम है ना तो आत्मान यानी प्रत्यक्ष स्वरूपम युष्माक सर्वप्राणिनांच <coughs> तो वही युष्माकम यानी आप सबका और सर्वप्राणिनाम बाकी जो अन्य प्राणी हैं उन सबका भी प्रत्यक्ष स्वरूप है प्रत्यक आत्मा है तो जो आप सबका तथा सभी प्राणियों का प्रत्यकात्मा है उसी एक को जानो और ज्ञावाच अन्यवाचो अपर विद्यारूपा विमुंच तो जान करके फिर क्या करो तो अन्यावाचो विमुंचत तो अन्या कौन है तो अपर विद्या विमुंचत का विचत यानी परजत आगे कहते तत्श्य सर्व कर्म ससाधन तत्श्य मे तत्शबापर विद्या अन्यावाक् अरुण अन्यावाक शब्दित अपर विद्या से प्रकाशित प्रकाश्य यानि प्रतिपाद्य जो ससाधन कर्म है उसे भी विमुंचत यानी परित्यजतः संसार अंतपाति वस्तु विशेष की कामना से प्रतिपादित जो कर्म है सकाम कर्म उसका परित्याग करें और चित्त शुद्ध नहीं है संसार के प्रति वैराग्य नहीं है तो चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म तो चित्त शुद्धि तक करना ही है इसलिए गीता तो कब कर्म त्यागना है ये बताती है न यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यति तरीश्यति तदागनता से निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत से चो तो स्रोतव्य जो पारलौकिक विषय हैं और श्रुत यानी वर्तमान में अनुभव में आ रहे हैं जो विषय है। इनके प्रति निर्वेद जब हो जा विवेकपूर्वक वैराग्य हो जाए तो फिर उपरती शमदमादि साधनों में उपरती आई है ना उपरति है जो बाह्य साधन हैं उनका फल जीवन में आ गया तो निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए बाह्य साधनों का फल है वैराग्य इनके फल के प्रति तो फिर ऊपर अति हैं बाह्य साधनों का परित्याग शास्त्र विधि के अनुसार तो फिर वैराग्य पूर्वक परित्याग करके करना क्या है तो आत्म आत्मा को जानना है इसलिए अन्यवाचो यानी अपर विद्या और अपर विद्या प्रकाश जो ससाधन सर्वकर्म है उनका परित्याग करो। हाँ? कर्म का त्याग। हाँ वैराग्य नहीं तब तक काम्य कर्म का त्याग और वैराग्य होने पर वैराग्य के साधनभूत निष्काम कर्म जो थे इससे चित्त शुद्धि होती है चित्त शुद्धि से विवेक होता है विवेक से वैराग्य होता है और इतना हो जाए तो फिर अंतरंग साधनों को अपना ले तो महोदधे उत्तरण हे श्रुत्यंत हेतुवात्था अच्छा श्रुतंत ये यमृत एष सेतु जो वाक्य हैं यानी तीन पाद की व्याख्या तो हो गई तमेएक जानथ आत्मा अन्यावाचो विमुत यहाँ तक की व्याख्या हो गई मूल मंत्र में अमृत से जो अंतिम वाक्य हैं इसकी व्याख्या भाष्य में अवशिष्ट हैं वो शुरू करते हैं यत इत्यादि से भाष्यकार भगवान इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सर्व कर्म परित्यज्य आत्मैव ज्ञातव्य हेतु आह इति तो टीका में यो तो अमृतस्य इति ऐसा होना चाहिए यत भाष्य में तो य तो अमृत से ये है ना यत शब्द है ना भाष्य में इसलिए टीका में जो खाली अमृतस्य इति इतना ही जो लिखा है वो या तो मूल मंत्रस्थ अमृत से तो इतने का व्याख्यान है अवतरण है और भाष्य में भाष्य का यदि अवतरण है और टीका तो भाष्य की है ना इसलिए भाष्य का अवतरण है तो होना चाहिए तो अमृतस्य इति यमृत शब्द छूट गया तो स साधन सर्व कर्म परज्य आत्म ज्ञातव्य हेतु आह तो अमृतस्य इति ऐसा तो ये तो अमृतस्य इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार स साधन सर्व कर्म परित्याग परित्यागपूर्वक आत्मा ही ज्ञातव्य हैं ये जो इस मंत्र का अर्थ निकला इसमें हेतु बता रहे हैं वेद के द्वारा प्रतिपादित जो दो साधन हैं उसमें से एक साधन को छोड़ करके केवल एक साधन को अपनाया जा रहा है अपनाने की प्रेरणा ये मंत्र दे रहा है कर्म और ज्ञान इनमें से कर्म को छोड़ करके ज्ञान को ही अपनाने की प्रेरणा जो यह मंत्र दे रहा है इसमें कोई कारण तो अंतिम वाक्य से यही मंत्र कारण भी बता रहा है अमृत शेष तो उसकी व्याख्या है भाष्य में कि अमृतस्य अमृत सेतु एष का अर्थ करते हैं ये तद आत्मज्ञान एस का अर्थ है ये जो आत्मज्ञान हैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव ये हैंष शब्द से ग्राह्य आत्मज्ञान ये क्या है तो अमृतस्य का अर्थ करते हैं अमृतत्व अमृतत्व का भी अर्थ करते हैं मोक्षस्य तो मूल मंत्रस्थ अमृत शब्द का अर्थ है मोक्ष तो ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव ही मोक्ष का साधन है जिस कारण से और आप लोग मुमुक्षु हैं तो ये श्रुति जो मोक्ष चाह रहा है और इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग के प्रति विरक्त हैं उनकी आकांक्षा जिसके चित्त में नहीं है अकामयमान है <coughs> उसके अंदर से स्वयं ही ये उद्गार निकल रहे हैं किम प्रजया कर श्याम अयम आत्मायन लोक तो हम आत्मलोक चाहते हैं यानी मोक्ष चाहते हैं तो जो मोक्ष का साधन नहीं हैं त्रय का प्रापक हैं प्रजा से उपलक्षित क्रमतः प्रजा कर्म तथा विद्या विद्याशब्दित सकाम लोक त्रय के प्रापक हैं तो इनसे हम क्या करेंगे इनका फल हमें नहीं चाहिए हमें तो चाहिए आत्मलोक यानि मोक्ष तो उस मोक्ष का साधन तो आत्मज्ञान है तो ये कहा जा रहा है कि यत यानी जिस कारण से मोक्ष का साधन तो लोक प्रापक जो कर्म है उसका परित्याग पूर्वक आत्म ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव ही है मोक्ष का साधन जिस कारण से उस कारण से श्रुति कह रही हैं कि अन्या वाचो विमुंच थमेव एकम जान थ तो सर्वकर्म परगपूर्वक ब्रह्मात्म एक तो साक्षात्कार ही प्राप्त करो ऐसा श्रुति इसलिए कह रही है यानी शुद्ध मुमुक्षा इसमें है साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसके लिए ये उपदेश है और साधन चतुष्टय में कमी है वैराग्यादि में तो फिर तो आरुरुक्षोर्मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते अभी पूर्ण जिज्ञासा नहीं है आरुरुक्षु योग आरुरुक्षु कहा जाता है साधन चतुष्टय में जिसके न्यूनता है परिपक्व साधन चतुष्टय संपन्न जो नहीं है वो है गीता के छठवें अध्याय में योग आरुरुक्षु रुक्षु हाँ, अभी तो आरूढ़ होना चाह रहा है योगारोहण करना चाह रहा है योगारोहण हुआ नहीं है तो उसके लिए तो फिर योगारूढ़ उसे बनाने के लिए योगा का साधन कर्म है तो मुनेर योगम कर्म कारण मुचेते और जो योगा है योगा रूढ़ से तस्व और कर्म का अनुष्ठान करते करते कर्म का फल है योगारूढ़ था परिपक्व साधन चतुष्टय संपन्नता पूर्ण मुमुक्षा पूर्ण जिज्ञासा एक ही चित्त में आकांक्षा रहेगी मुमुक्षा और जिज्ञासा मात्र यही है जिसके चित्त में और कोई दूसरा नहीं है फिर उसके अपने व्यक्तिगत ही उद्गार होंगे अंदर के किम प्रजया करम वेशान्वअयमात्मा अयन लोक उसके लिए ये उपदेश हैं अन्यावाचु विमुंच थमृत से सेतु मात्र मुक्षा संपन्नः है केवल आत्मजिज्ञासा ही है मैत्री के तरह नचिकेता के तरह बिना साधन का अनुष्ठान किए ही अनुष्ठे साधन का जो फल है संसार अंतपाती अभ्युदय वह उपलब्ध होने पर भी स्वीकार नहीं करता है अंदर से जो कोई अपना प्रयोजन उसमें नहीं देखता उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अन्यावाचो विमुच था यानी अपराविद्या तथा अपराविद्या प्रकाश्य जो साधन कर्म है उसे छोड़ करके केवल आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन को ही अपना लें उसके लिए है तो ये कहते यानी मोक्षस्य अमृत अने अमृत मोक्षेतु होता थापक तो मोक्ष का प्रापक ब्रह्मात्मे एक साक्षात्कार ही हैं जिस कारण से तो किसका तो कहते संसार महोदय हे उत्तरण हेतुवात् आत्मज्ञान संसार रूपी जो महासागर है उदधि कहा जाता है सागर को समुद्र को उदधि उध का अर्थ है जल धी का अर्थ है धारण करने वाला तो जल को धारण करने वाला वो कौन होता है सागर वो कभी नहीं सूखता जब तक संसार है तो रहेगा कभी कोई अगस्त आ जाए तो अलग बात बाकी तो रहता हमेशा नदियाँ तो सूख भी सकती हैं बारिश ना हो तो समुद्र सूखेगा समुद्र सूखेगा तो संसार ही पहले पृथ्वी चली जाएगी फिर समुद्र पृथ्वी का लय जल में होता है ना। तो पृथ्वी समाप्त हो तो भी कुछ समय के लिए जल रहता है और ये जो महोद उदधि उदम दधाति दधाती यानी इति उदधि जो जल को धारण करता है उसे उदधि कहा जाता है तो तालाब भी जल को धारण करके रखता है वो भी उदधि होगा महा महोदधि महासागर है महासमुद्र हैं तो मह, तो ये कौन सा है महासागर तो कहते संसार तो संसार रूपी जो महासागर हैं तो जैसे कुछ किलोमीटर का जो सागर है उसे पार करने के लिए रामेश्वरम से लंका पहुंचने के लिए 60-70 किलोमीटर बताते हैं तो राम जी को वो बनाना पड़ा पुल सेतु और वो इस पार से उस पार पहुंचा दिया सागर को पार करने में कारण बना ऐसे इस संसार महोदधि का महोदधि के उस पार लगाने वाला वो कौन है उस पार है अमृतत्व मोक्ष और उस पार लगाने वाला उस पार को प्राप्त कराने वाला वो है एश शब्दित आत्मज्ञान जिस कारण से इसलिए उसे सेतु के तरह सेतु कहा जाता है तो संसार महोदधे उत्तरण हेतुवात्था यानी सेतु इव सेतु तो जैसे ये अमृत शेष सेतु श्रुति कह रही है मोक्ष का साधन ब्रह्मात्मे एक तो साक्षात्कार ही है करके ऐसा अन्य श्रुति भी कहती हैं ये तो अथर्ववेद हैं अन्य है यजुर्वेद भी तो यजुर्वेद में मंत्र आया तमेव एकम जानथ तमेव विदिमृत में नान्य पंथ विद्यते अयनाय तो तमेव याने तमे एव विदित्वा विदिवे आत्म आत्मूपेन अभूय मृत्युम अत्येती <coughs> अतिकान्वय ये के साथ करना मृत्युम अत्येती का अर्थ है मृत्यु का यानि मृत्युयुक्त संसार सागर का अतिक्रमण कर लेता अत्ते, कार्थ है अत्य अत्येती का अर्थ है अत्यय उसे पार करना तो मृत्युयुक्त संसार सागर को पार कर लेता है परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव ही पार करा देता है तो इस परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव से अतिरिक्त अन्य भी कोई साधन होगा संसार महोदधि के उस पार लगाने वाला कहते दूसरा कोई साधन नहीं है नान्य पंथा विद्यते पंथायन साधन अयन का अर्थ मृत्यु का अतिक्रमण संसार सागर के उस पार होना मोक्ष को प्राप्त करना तो मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार को छोड़कर जिस कारण से उस कारण से अमृत ये श्रुति कह रही है कि तमेव एकम जानथ आत्मान अन्यावाचो विमुंच थमृतशेष सेतु और तमेव विदि नान्य पंथा विद्यते अयनाय ये समानार्थक हो गए इस मंत्र का उत्तरार्ध आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन बता रहा है अन्य कोई साधन नहीं है करके बता रहा है ये श्रुति भी वही बता रही है षष्ठ मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे